अयोध्या कांड मास पारायण श्री अयोध्याणर प्रारंभा नम श्रीजानी वल्लभ विजयतेमचरितनस द्वितयसोप अयोध्या का शिवस्तु ते श्लोक ये च विभाति भूधरसुतापास्तक भाले बाल गले चगरलम धुर्गले व्याल रात व्यालराट सोयूति विभूषण सुर सर्वाधि सर्वदा शिव शशिभंकर प्रसन्नताषेकम्लवास दुख मुखाब्रीरघुनंदन से मे सदा सा मंजूल मंगल प्रदान नीलांबुश्यामल सीता सरोपित यक चारु चापम नामुवंशनाथम नमा राम रघुवंशनाथम नमा राम रघुवंश जब ते राम व्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भू भारी सुकृत मेघ भर सही सुख बारी रिधि सिद्धि संपति नदी सुहाई मगी अवध अम बुधि कहो आई मनिगनपुर नर नारी सुजाति सुचि मोल सुंदर सब भांति कही न जाय कछु नगर विभूति जनु इतनी अभिरंचिकूती तब सब विधि सब पुर लोग सुखारी राम चंद मुख चंद निहारी मुदित मा तू सब तखी सहली फलित विलोक मनोरथ बेली राम रूप गुण दीलु सुभाऊ प्रमुदित होइ देख सुनिरा सबके उ अभिलाषुअस कह मनाय महेश आप अक्षत जुब राज पद राम ही दे नरे जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी मस्तक पर गंगा जी ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्व व्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद की जो शोभा राज्य राज्यभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं चौदहों लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं रिद्ध सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है सब नगर निवासी श्री राम जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं सब के हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें एक समय सब सहित समाजा राज सभार घुराज विराजा सकल सुकृत मूरति नर नाहू राम सुजसु सुनियछाह नृप सब रह कृपा अभिलाषे लोक करही प्रीति रुख राखे सि भुवन दीन काल जग मही भूरी भाग दशरथ समनाह मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कही थोर सबतासु राय सुभाय मुकुर कर ले बदन बिलो की मुकुट श्रवण समीप भये भय सिद केसा मनहु जरठ पनोअस उपदेसा नृप जुब राज जीवन जन्म लाहु किन ले विचार उर्यानी नृप सुदिन सुअवरूपाई प्रेम पुल की तन मुदित मन गुरहि सुनाय ऊजा एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं तीनों भोलनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हृदय में ये विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया कहाल सुनियमुनि नायक राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अर मित्र उदासी सभी राम प्रिय जय विधि मोहि प्रभु असीस जनु तनु धर सोही विप्रित परिवार गोसाई कर छोहू सब रिही नाय गुरु चरण रेणु सिर धरही जनु सकल विभव बस करही मोहि समय अनु भयाऊ न दूजे सब पायौ रज पावन पूजे अब अभिलाषु कुमन मोरे पूजी नाथ अनुग्रह तो मुनि प्रसन्न लखे सहज सने हु कहे उेश रजाय सुहू राजन राम जसु सब अभिमतदाता फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाषु तुम्हार राजा ने कहा हे hey, मुनिराज कृपया ये निवेदन सुनिए श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है हे स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है हे नाथ वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा नरेश आज्ञा दीजिए हे राजन आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है हे राजाओं की मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोले उहसी मृदु मृदुबानी नाथ राम करियुब राजू कह कृपा करिय समाजु मोह छत यू होछाह लही लोग सब लोचन ला प्रभु प्रसाद शिव सब नि बाही यह लाल सा एक मन माही कुनी न सोचतन रह जाओ जे न हो पा पछताओ सुनि मुनि दशरथ भजन सुहाय मंगल मोद मूल मन भाय सुनु नृग जासु विमुख पचिताही जासु भजन विनु जरनी न जा भय तुम्हार नय स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी बेगी विलम्बु बे न करिय नृप साजिय सबु सुदिन सुम तब जब राम हो ही जुब राम अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले हे नाथ श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए कृपा करके आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें प्रभु आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया सब इच्छाएं पूर्ण कर दी केवल यही एक लालसा मन में रह गई है इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए वशिष्ठ जी ने कहा हे राजन सुनिए जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं हे राजन अब देर न कीजिए शीघ्र सब सामान सजाइए शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए मुदित मही पति आए सेवक सचिव सोमंत्रु बोलाए कही जय जीव ए भूप सुमंगल बचन सुनाए जौपाच हिमत लाग नीका करहू हरषि राम ही टीका मंत्री मुदित सुनत प्रिय वानी अभिमत भीरव पर जनु पानी विनती सचिव करही कर जोरी जिया जगत पति भरित करूरी जग मंगल भल काज विचारा बेगियनाथ न ना लिया बारा ृप मो दु सचिव सुभाषा बढ़त बॉन्ड जनु लही सुशाखा कहे उूप मुनिराज कर जोई जो आय सु अभिषेक हित करह सोई सोई राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए और कहा यदि पंचों को ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है नाथ शीघ्रता कीजिए देर न लगाइए मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो राजा ने कहा श्री रामचंद्र के राज्यभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करिए हर शि मुनीष कहे उमृदु पानी आनु सकल सुतीरथ पानी औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गने मंगल नाना चामर चरम बसन बहु बहुभा रोम पाट पट अगणित जाती मनिगन मंगल बस्तु तो अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका वेद विदित कहे सकल विधाना कहे उर्जाहोपुर विविध विताना सफल रसाल पू फल केरा रोपू बी थी पुर चहु फेरा मंजु मंजुम चौके चारु कहू बनावन बेगी बजारू पूजह गणपति गुरकुल देवा सब विधि करहू भूमि सुर सेवा धज पताक तोरण कलस सजहु तुरग रथ सिर धरि मुनि बर बचन सब निज निज काज हिला मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए चमर मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य राज्यभिषेक के योग्य होती हैं सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा नगर में बहुत से मंडप सजाओ फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो सुंदरमणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए जो मुनीष ज सुदीन सोते काज प्रथम जनु विप्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा सुनत राम अभिषेक सुहावा ज गहा अवध बधावा राम सीयतन सगुन जनाए पर कही मंगल अंग सुहाए कुल की स्रेम परस पर कह भरत आग सूचक सूचक बहुत दिन राति अवतेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी भरत सरिस प्रिय को जग मही है सगुन फलू दूसर नही राम ही बंधु सोच दिन राती कमठिदे ही भांति अवसर मंगल परम सुनिहसे से उनिवा शोभत लखि विधु बढ़त जनु मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं रामचंद्र जी के राज्यभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित तो हुए उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे पुलकित तो होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए बहुत ही अवसर आ रही है अर्थात बार बार उनसे मिलने की मन में आती है शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास हो रहा है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है शकुन का बस यही फल है दूसरा कुछ नहीं श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाए भूषण बचन भूरि तिन्ह पाए, प्रेम पुल की तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन तब लागी चौके चार सो मित्रा मणिमय विविध भी भांति अति रूरी आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्रहकारी पूजी ग्राम देवी सुरनागा कहे उह देन बलि भागा जे विधि हो राम कल्याण देहु दया कर सोबर दानु गा वही मंगल को बयनी बदनी मृग सावक नयनी राम राज अभिषेक कुसुनी धीर हर से नर नी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया वे सब मंगल कलश सजाने लगी सुमित्रा जी ने रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए कोयल की सी मीठी वाणी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरन के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी श्री रामचंद्र जी का राज्य राज्यभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे ब नर नाम बसे बुलाए राम सिख देन पठाए गुर आग मनु सुनत रघुना था द्वार आई पदनाय उमा था सादर या दे घर याने सो रह भांति पूज कन माने चरण सीय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल मंगल दमनु तदपि जनु बोलित प्रीति पठय प्रभु जनाथ अशिनीति प्रभुता ते प्रभुसनेय पुनीत आजुयहु गेहु आयसुई सुक गोसाई सेव उलह मामी सेव खाई सुन सने हे बचन मुनि रघु बरही प्रसन्न राम कसन तुम्ह कहुअस हंस बंस अवतन तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और शोरशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया फिर सीता जी सहित तो उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहां पधारकर जो स्नेह किया इससे आज यह घर पवित्र हो गया हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है श्री रामचंद्र जी के प्रेम ने सने हुए वचनों को सुनकर मुनिवशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा राम भला आप ऐसा क्यों ना कहें आप सूर्य वंश के भूषण जो है राम गुन सीलु सुभा बोले प्रेम पुल के मुनि राजे ऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जुब राजू राम करह सब संजम आजू जो विधि कुशल निभा है काजो गुरु सिख दे राय पह गय राम हृदय अस विसमय भयऊ जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के ली लर न बेध उपबीत बिया संग संग सब भय उछा विमल बंश यु अनुचित एक बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू प्रभु सप्रेम पछता नी सुहाई हरौ भगति मन के कुटिलाई कुलायही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्मान प्रिय बचन कहे रघुकुल के रवचन श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले हे रामचंद्र जी राजा दशरथ जी ने राज्यभिषेक की तैयारी की है वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं हे राम जी आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे सफल कर दे गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञो पवित्र और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्यभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया जही बाज बाजन विविध भी भीध विधाना पुर प्रमोदु नही जाय बखाना भरत आगमनो सकल मनावहि आ बहु बेगिनयन फल पावे हाट बाट घर गली स पर लोग लुगाई काली लगन भल के चित बारा पूजी विधि अभिलाष हमारा कनक सिंहासन सी समेता वैसा ही राम हो चित चेता सकल कहे कब खो काली विघन मना वही देव कुचाली तिन्ह सुहाइना अवध बधावा चोरही चंदी रातिना भावा शारद बोली विनय सुर करही बारही बार, बार पाय लही विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मां करिया करिय सोइया राम जाहि बन बनराजू तजी। सकल बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्यभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे जब सीताजी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती, सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं वे कहते हैं हे माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध होता सुर नय ठाढ़ी पछिताती भय सरोज विपिन हिमराती देख देव पुनि कहि निहोरी हो मात तो ही नहीं थोरी उ खोरी विस्तमय हर शहित रघुराऊ तुम जाना हो सब राम प्रभा जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाई अवध देव हित लागी बार बार गही चरण सकोची चली विचारी विबु मत पोची ऊंच निवास सुनी चूती देख न स कहीं पर आई विभूति आखिल काज विचारी बहोरी करी है चाह कुशल कवि मूरी हर श्री हृदय दशरथ पुर आई जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई नाम मंथरा मंदमती कई कैके अजस पे तारी तारिक करी हेरी देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है हाय मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे हे माता इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया तब वे ये विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई मानव दुह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो मंथरा नाम की कैकई कह की एक मंद बुद्धि दासी थी उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। गयी मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा पूछे सी साह उछाह हु। राम तिलकु सुनी भाद कर चारू को, को बुद्धि को जाती का विधि कुराती देखिला मधु कुटिल की रा जिमि गवत कै लेके भाती भरत मातु पही बिलखानी कान मनी हँसी कहसी रानी उतरु देना ले सासु नारी चरित करी ढारियासु हसी कह रानी गालू बड़ तोरे दीन लखन सिख असमन मोरी तब हो न बोल चेरी बड़ी पापनी छड़ स्वास कारी जनु सापिनी रानी कह कह सिकल राम महिपालू लखनु भरतु रिपुदमु सुनी भाकुबरी पुरसार मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं उसने लोगों से पूछा कैसा उत्सव है ये उनसे श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लो। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई रानी कैकई ने हंसकर कहा अरे तू उदास क्यों है मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके हांसू ढड़का रही है रानी हसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं तू बहुत बड़ बड़ कर बोलने वाली है मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है अर्थात दंड दिया है तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो तब रानी ने डर कर कहा अरे कहती क्यों नहीं श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई कद दे हम को माई गाल राम ही छाड़ी कुथल के ही आजू जे ही जने सुदे जुब राजू भय कौशल विधि अति दाहन देखत गरब गर्भ रह देख कस कसन जाय सब शोभा जो अवलो की मोर मनो छोभा तु विदेश ना सोच तुम्हारे जानती हू बस नाहू हमारे नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखा लखु न भूप कपट चतुराई सोनी प्रिय बचन मलिन मनोजानी झुकी रानी अब रहू अर गानी कुनियस कबहू कहसी घर खोरी तब धर जीभ कढ़ाऊ तोरी काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली कुशेष पुनिचे कहे भरत मातु मुस्कानी वह कहने लगी ए माई हमें कोई क्यों सिख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी अर्थात मड़मड़कर बोलूंगी रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं यह देखकर उनके हृदय में कारु समाता नहीं तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है तुम्हें कुछ सोच नहीं जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली बस अब चुप रहें घर भोड़ी कहीं की जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीप पकड़कर निकलवा लूंगी कानों लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचाली जानना चाहिए उनमें भी स्त्री और खासकर दासी इतना कहकर भरत जी की माता कह कई मुस्कुरा दी प्रियन ही उतो ही सपने उ तो पर को नमू सुमाय सोई तोर कहाुर जय दिन हो जेठ स्वामी सेवक लघु यह दिन कर फुल रीति सुहाई राम तिलकु जो साचे हो काली देव मागुमन भावताली कौशल्या सम महतारी राम ही सहज सुभा प्यारी मोह पर कर सर हूँ विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी जो विधि जन्म दे करो राम सीय पोत पुतोहू प्राण तेिक राम प्रिय मोरे सिन्ह तिलक छोभु कसतोरी भरत शपथ तोहि सत्य कहो पर हरि कपट दो हर्ष समय विसम करसे कारण मोहि सुना और फिर बोली हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा मैंने तुझको ये सीख दी है शिक्षा के लिए इतनी बात कही है मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले मैं दूंगी राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है जो विधाता कृपा करके जन्म दें, तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहु हो श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा तुझे भरत की सौगंध है छल कपट छोड़कर सच सच कह तू हर्ष के समय विषाद कर रही है मुझे इसका कारण सुना एक ही बार आस सब पूजी अब कछु कह जीभ कर दूजी खो जोग का पारु अभागा भले ऊ कहत दुख रही लागा कह ही झूठ फूरी बात बनाई प्रिय तुम ही करु मैं माय हम कहबी अब ठकुर सुहाती न ही तो मौन रह दिनो राति करूप विधि पर बस किन्हा बाबा सोलुनिया लहिया जो दिन नृप हो हमें कहानी छेरी छाड़ी अब हो कि जो सुभा हमारा अनभल देखी न जा तुम्हारा साते कछुक बात अनुसारी क्षम देवी बड़ी चूक हमारी गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी तीयधर रानी सुर माया बस बैर नहीं जानी पतियानी मंत्रा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वे ही तुम्हें तो प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूं अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया दूसरों का क्या दोष चुभोया तो काटती हूं दिया तो पाती हूं कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी हमारा स्वभाव तो चलाने ही योग्य है क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता इसलिए कुछ बात चलाई थी किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई क्षमा करो आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकई ने बैरिन मंथरा को अपनी सूहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया दर पुनि पुनि पूछति ओ ही सबरी गान मृगी जनु मोही तसीमती फिरी अह जसी भाभी रहसी चेरी घात जनु भाभी तुम पूछू मैं कहत डराऊ घरे हुर घर खोरी नाओ सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ छोली अवध साढ़ साती तब बोली प्रिय सी राम कहा तुम रानी राम ही तुम प्रिय सो फुरी रहा प्रथम अपते दिन बीते सम फिर ऋपु हो पीड़ते भानु कमल पुल पोष निहारा बिनु जल जारी करो इच छारा जरी तुम्हारी चह तवती उखारी रोध करी उपाओ बरबारी बारी तुम ही न सोचु सुहाग बल निज बस जान हो रा मन मली मुह मीठ नृपु रा और सरल सुभा बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो जैसी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई तुम पूछती हो किंतु मैं कहते टरती हूं क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम खरफोड़ी रख दिया बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमा कर, तब वह अयोध्या की साढ़े साती, अर्थात शनि की साढ़े साथी वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो तो यह बात अच्छी है परंतु ये बात पहले थी वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है सौद कौशल्या तुम्हारी जड़ उड़ना चाहती है अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रूंध दो सुरक्षित कर दो तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है राजा को अपने वश में जानती हो किंतु राजा मन के माले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है आप कपट चतुराई जानती ही नहीं चतुर गंभीर राम महतारी छुपाए निज बात सवारी पथय भरत भूप ननी और राम मात मत जानब रौ से वही सकल सवती मोहिनी के गर्वित भरत मातु बल पी के सालु तुम्हार कौशल ही माही कपट चतुर नहीं हो जना राजा ही तुम्ह पर प्रेम विदेशी सवती सुभा सकाई नहीं देखी रचि प्रपंच भूपही अपना राम तिलक हित लगन धराय यह कुल उचित राम कहूँ का, सब ही सोहाय मोही सुख निका बात समझ डर मोही देवद देव फिर सोफलोही रचिपचि कोटिक कुटिलपन की कपट प्रबुधु कहसी कथा सत सवती कै विधि बाढ़ राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए कौशल्या समझती हैं कि सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं एक भरत की माँ पति के मल पर गर्वित रहती है इसी से हे माई कौसल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो किंतु वह कपट करने में चतुर है अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता राजा का तुम पर विशेष प्रेम है कौसल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया राम को तिलक हो ये रघुकुल के उचित ही है और ये बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है दाएं उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर जिस प्रकार विरोध बढ़े भावी बस प्रती उर आई पूछ रानी पुण्य शपथ देवाई का पूछू तुम्ह अबहु न जाना निजहित अनहित पशु पहचाना भय पाखु दिन सजत समाज तुम पाई सुधी मोह सन आज खाई तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे जो सत्य कछु कहब बनाई सौ विधि दे हम ही सजाए राम ही तिलक काल जो भय तुम कहो विपति बीजो विधि बया रेख खंचाई कहो बलु भाषी भामिन भय दूध कई माखी जो सुत करहू सेवकाई सौ घर रहू नान ना उपाय कद्रु बिन तीन दुख तुम्हें कौशिला देव भरतु बंदि ग्रह से है लखन राम के ने होनहार वश कैकई कै के मन में विश्वास हो गया रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी मंत्रा बोली क्या पूछती हो अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं पूरा पकवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज वो भी मुझसे मैं तुम्हारी राज में खाती पहनती हूं इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया मैं ये बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूं हे भामिनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं कतरू ने बिनता को दुख दिया था तुम्हें कौशल्या देगी भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे कही, न कही कही सुता सुनत कटुबानी कही नही कछुता हमें सुखानी तन पसे कदली जिम काफी कुबरी दतन जीभ तब चापी कही कही कोटिक कपट कहानी धीरज रू प्रबोधि सी रानी फिरा कर मु प्रिय लागी कुचाली बकी सरा हई मानी मराली सुनुमथरा बात फुर तोरी दहिनी आखिनी फर कई मोरी दिन प्रति देखा रात खुश अपने कहो न तो ही मोह बस अपने कहा करो सखी शुद सुभाओ दाहिन बाम न जान का अपने चलत न आज लगी अनभल का हुक कीही अघ एक ही दैया कह कही बार मोही दया दुसह दुख खुदी कै कई मंत्र की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई कुछ बोल नहीं सकती शरीर में पसीना हो आया और वह अकेले की तरह कांपने लगी मंथरा ने अपनी जीव दांतों तले दबाई उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई कह के हृदय की गति न रुक जाए जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो कैकई कह का भाग्य पलट गया उसे कुचाल प्यारी लगी वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी कैकई कह ने कहा मंत्रा सुन तेरी बात सत्य है मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है मैं प्रतिदिन रात को बुरे बुरे स्वप्न देखती हूं किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं सखी क्या करूं मेरा तो सीधा स्वभाव है मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती अपने चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ ये दुःसह सह दुख दिया नई हर जन्म भरबरु जाई जियत न कर विवती हरि बस दयु जियात जाही मरण नीक हे जीवन चाही दीन बचन कह बहु विधि रानी सुन कुबरी माया ठानी अस कह कहु मानी मनऊना सुख सुहागु तुम कहो दिन दूना अनभलता का सोई पाई ही अहू फल परिपाका जब ते कुमत सुना में स्वामिनी भूख न बा न जामिनी पूछे गुन इन्ह रेख तिन्ह खाची भरत भुआल हो ही यह साची धामिनी करह तक उपाऊ है तुम्हारी सेवा बस राऊ पुप तु बचन पर सक पुत त्यागी हसी मोर दुख देखी बड़ कस न कर बेतला मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया वह बोली तुम मन में ग्लानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में बुराई रूप फल पाएगी हे स्वामीनी मैंने जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है मैंने ज्योतिषो से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर कहा कि भरत राजा होंगे सत्य बात है हे तुम करो तो उपाय मैं बताऊं राजा तुम्हारी सेवा के पक्ष में ही है कैकई ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूं पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला में अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी बरी करी कबूरी कपट छुरी उहन थे लख नरानी निकट दुख कैसे चर हरित बलि पशु जैसे सुनत बात मृदु अंत कठोरी देती मनहु मधुमाहुर माहुर घोरी कह चेरी सुधी अ स्वामिन कहू कथा मुहि पाहि दुई बरदान भूप सन था मा ग हुआ जु जुड़ा बहु छाती ति राजू राम ही बनवासु देहुलेहू सब तब तिहुलासु भूपति राम शपथ जब करई सब मागे हो जे ही बचनु न कर अकाज आज निसी बीते बचन मोर प्रिय माने हो जीते बड़ कुघा तु करिपात किहसी कोप गृह जाहु काजु संवार हो सजग सब सहसा जनपतिया कुबरी ने कैकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, टे ने उसकी धार को तेज किया रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो दासी कहती है हे स्वामी तुमने मुझको एक कथा कही थी उसकी याद है कि नहीं तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौद का सारा आनंद तुम ले लो जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना जिससे वचन न टलने ले पा पावे आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा मेरी बात को हृदय से प्राणों से भी प्यारी समझना पापीनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कोप भवन में जाओ सब काम बड़ी सावधानी से बनाना राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना उनकी बातों में न आ ही रानी प्राण प्रिय जानी बार बार बड़े बुद्धि बखानी तो ही समहित न मोर संसारा बहे जात कई भयसीय धारा जो विधि पूर्व मनोरथ काली करो तो ही चकी बहु विधि चेरी यादरुदे गोप भवन गवनी के खेरी विपति बीजू बर भोई भई भई कुमती कै के के केरी पाई कपट जलू हंकुरा दल दुख फल परिनामा कोप समाजु साजी सब सोई राजू करत निज कुमति राउर नगर कोला हल होई यह कुाली कछु जान नुई प्रमुदित पुर नर नि सब सजहि सुम चार एक प्रवि एक निर्गमही दरबार कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है तू तो मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई कै कोप भवन में चली गई विपत्ति अर्थात कलह बीज है दासी वर्षा ऋतु है कैकई कै की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल ही होगा कै कई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जाकर सोई राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई राज महल और नगर में धूम धाम मच रही है इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं कोई भी तर जाता है कोई बाहर निकलता है राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है बाल सखा यहर शाही मिली दस पांच राम पहीचाही प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी पूछ ही पुसल खेम मृदु रही भवन प्रिय आय सुपाई करत परस पर राम बड़ाई को रघुबीर सरिस संसारा सीलु सने हु जोनि करम बस भ्रम ही तह सुदेव यह हमी सेवक हम स्वामी सीयनाहू हो नाथ यह निू अस अभिलाषु नगर सबकाू कै क सुतार हृदय अति गाहू न कुसंगति पाई न साई नीच मते चतुराई सांझ समय सानंद नृपु गय कै कई गवनु निठुरता निकट किया जनुरी देह सने श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं वे दस पांच मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो ओप भवन सुनित कुछ उरा बस अगुड़ पराई न पाओ सुरपति बाह बल जाके नरपति सकल रहे रुकता के सो सुनती अरिस देखा देखु काम प्रताप बड़ाई सूल पुलिस असी हारे रतिनाथ सुमन सर मारे सभय नरे प्रिया पही गय देख दसा दुख दारुण भय भूमि तयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना कुमति कसी कुबेशता भावी अन अहिवा तो सूच जनु भावी जाइन कट नृपु कह मृदु प्राण प्रिया के ही है तुरसानी कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कैकई जमीन पर पड़ी है पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है उस दुर्बुद्धि कैकई की ये कुवेशता कैसी फब रही है मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो राजा उसके पास जाकर कोमलवाणी से बोले हे प्राण किसलिए किस लिए रूठी हो रेस पर सत पानी पति पानिपति बय मनहु सरोष भुवंग भामिन विषम भांति निहारय दुबासनारचना दसन बर मरम छह देखई तुलसी पति भव्यता हेरानी किस लिए रूठी हो यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं बार बार कह कहरा मुख पिक बचनी कारण मोही सुना गज गिनी निज को राजा बार बार कह रहे हैं हे सुमुखी हे सुनोचनी हे कोकिल बैनी है गजगामिनी मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना अनहित तोर प्रिया के की ना जम चहना कहू के ही रंग कही करो नरेसु कहू के ही नृपि निकासु अर अमर मारी का हकित बपुर नर नारी जानसी मोर सुभा बरो मनुतव आन चंद चकोरु प्रिया प्राण सुत सरब सु परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछ कह कपट कर तो ही भामिनी राम सपथ सत मोही बिहसी मागु मन भावती बाता भूषण सजही मनोहर गाता हरी कु भरी, भरी समझ देख बेगी प्रिया परिहर कुबेश यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद भूषण सजति बिलो की मृगु मनहुकिरा तेनी फ हे प्रिय किसने तेरा अनिष्ट किया किसके दो सिर हैं यमराज किसको लेना चाहते हैं क्या है कह? किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं तेरा शत्रु देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूं बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है हे सुंदरी तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है हे प्रिय मेरी प्रजा कुटुंबी संपत्ति पुत्र यहां तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे अधीन है यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी मुझे सौ बार राम की सौगंध है तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकई कह हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो कबराऊ सुहृद जी जानी प्रेम पुल मृदु मंजुल बानी भामिनी भयऊ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बढ़ावा राम देव काली जुब राजू सजहि सुलोचन मंगल साजो दल की उठे सुनिर्दय कठोरु जनु छुई गय पाक भर तोरु ऐसी पीर बिहस ही गोये चोर नारी जिमी प्रगति न रोय लख न भूप कपट चतुराय कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई यद्यपि नीति पुन नर नाहू नारी चरित जल निधि अवगा कपट सने हु बढ़ाई बहूरी बोली भी हसी नयन मोह मोरी मागु मागुप कहू पिया कबहू न दे न ले हु। देन कहे वर दान दुई ते पावत संदेहो अपने जी में कैकई को सूरद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले हे hey भामिनी तेरा मन चीता हो गया नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं इसलिए हे सुनैनी मंगल साज सज ये सुनते ही उसका कठोर हृदय फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद न खुल जाए राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है यद्यपि राजा नीति में निपुण है परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्रों और मुंह मोडकर कर हंसती हुई बोली हे प्रियतम आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं आपने दो वरदान देने को कहा था उनके भी मिलने में संदेह लग रहा है जाने मरम हसी कह तुम्हें को अब मरम प्रिय आहाई थाती राखी न मागी हुसर गय मोहि भोर सुभाओ झूठे हूँ हम ही दोषु जनी दे हू चारि माग मकुलहू रघुकुलति सदा चलियाई प्राण जाहु बरु बचन जाई नहीं असत्य सम पातकंजा गिरी सम हो की कोटिक गुंजा सत्य सुकृत तुहार वेद पुराण विदित मनुगा तह पर राम शपथ करत स्नेवधि रघुराय बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली कुमत खुबिहुल जनु खोली भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुहंग समान भिल्लि जिमिछन चाहती भय करुबा राजा ने हंसकर कहा अब मैं तुम्हारा मतलब समझा मान करना तुम्हें परम प्रिय है तुमने उन वरों की धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा मुझे झूठ मूठ दोष मत दो चाहे दो के बदले चार मांग लो रघुकुल में सदा से ये रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई अर्थात मुंह से निकल पड़ी श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है इस प्रकार बात पक्की कराके, के दुर्बुद्धि कैकई कह हंसकर बोली मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बास को छोड़ने के लिए कुलही अर्थात आंखों पर की टोपी खोल दी हो राजा का मनोरथ सुंदर वन है सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है उस पर भीलनी की तरह कैकई कह अपना वचन रूपी भयंकर बास छोड़ना चाहती है मास पारायण तेरहवा विश्राम सियापति रामचंद्र की जय